भद्रं भद्र कर्णी शृणुया मेवा भद्रंपेम्क्षरंगे सुुवा गुसनूसमदेवितु स्वस्न न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शाति शातिशा शकर शचार्यं केशवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओम शांति शांति शांति अथर्वेदीय प्र, प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की पंचम कंडिका का विचार भाष्य में हो रहा है भाष्यकार भगवान ने शोत्र्याणी गार्ग्य के तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए पंचम कंडिका के प्रथम वाक्य में बताया कि अत्र स्वप्ने महिम अनुभवती इस वाक्यस्थ ऐश देवह शब्द से ग्राह्य है मन तो वाक्यर्थ निकलेगा स्वप्नावस्था में स्वप्न प्रपंच का अनुभविता यानी भोक्ता मन है अर्थात तो स्वप्नावस्था अनात्मा मन का धर्म है ये तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए इस वाक्य से आचार्य पिपलाद जी को विवक्षित है कि आत्मा में जैसे जागृत अवस्था नहीं है ऐसे आत्मा का स्वप्न अवस्था भी धर्म नहीं है मन रूपी उपाधि का धर्म है स्वप्न अवस्था और उसका आरोप आत्मा में होता है ऐसा तुम पदार्थ करना भी वक्षित है तुम पदार्थ शोधन उस दृष्टि से स्वप्न में महिमा करता के रूप में आत्मा को न बता करके श्रुति ने मन को प्रस्तुत किया तो एक अवांतर शंका हुई थी कि मन तो अनुभवात्मक ज्ञान के प्रति करण है उसे कर्ता के रूप में कैसे बताया जा रहा है इस शंका का समाधान करते हुए कहा गया कि आत्मा में स्वतः न तो जागृत का अनुभवी है न तो स्वप्न का अनुभवी है मन रूप उपाधि को लेकर के ही जागृत अनुभविता तथा अनुभविता मन बनता है जागृत अनुभविता बनने का अर्थ है जागृत भोक्ता स्वप्नानुभविता बनने का अर्थ है स्वप्न का भोक्ता आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व नहीं है मन संबंध से भोक्तृत्व है इसे सधी स्वप्नों भूतवा ध्यायती व लेलायेती व इत्यादि बृहदारण्य श्रुति से समर्थित करते हुए का श्रुति ने मन को स्वप्नावस्था में अनुभविता के रूप में जो बताया वह उचित ही बताया अब अत्र स्वप्ने महिम अनुभवती इस वाक्यस्थ ऐशेव शब्द से मन का ग्रहण करने पर भी अनुभविता के रूप में मन को बताना उचित है ये निश्चित हुआ वो शंका का समाधान होने के बाद अब स्वप्नावस्था में यदि मन को स्वीकार करते हैं तो श्रुत्यंतर का बाध नामक दोष की शंका आक्षेपकर्ता के मन में आ रही है यदि अत्रेश ऐष देव स्वप्ने महिमान अनुभवती स्वाक्यस्थ एष देव शब्द का अर्थ मन करके स्वप्न में महिमा के अनुभविता के रूप में मन को ही बताने वाला यह वाक्य है ऐसा मानेंगे तो इस वाक्य का बृहदारण्य के वाक्यांतर के साथ विरोध उपस्थित होगा इस प्रकार की शंका पूर्वपक्षी करने जा रहे हैं मन उपाधि सहितत्व स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ इत्यादि भाष्यवाक्य से और इस भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है इस टीका को देखिए चौथी पंक्ति के अंतिम पदों से कि ननु इम श्रुति ही विभूति अनुभवने मनस्वातंत्र वक्तुम न शक्नोती श्रुत्यंतर विरोधापत् तो ननु यानी एक शंका है आक्षेप है प्रश्न है हमारे मन में आक्षेप करता कह रहे हैं क्या प्रश्न है तो कहते इं श्रुति यानी ये जो अत्रेश अत्र स्वप्ने यह महिम अन्भवती युति या शब्द से लेना स्वप्नावस्था में महिमा अनुभ के प्रति स्वातंत्र्य स्वातंत्रन कर्तृत्व मन में नहीं बता सकती क्यों नहीं बता सकती तो कहते श्रुत्यन्तर विरोधापत्य तो श्रुत्यंतर का विरोध की आपत्ति आएगी श्रुत्यंतर है अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह जो बृहदारण्य का वचन इसे श्रुत्यन्तर विरोधापत्त्य में श्रुत्यंतर शब्द से लेना और इस वचन का विरोध प्राप्त होगा मन को स्वप्न में महिमा के अनुभविता के रूप में इस वाक्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर यहां पर कहा इसलिए क्या कहना चाहिए पूर्व पक्षी कहते हैं टीका में ही कि अतो अत्र देव न क्षेत्रज्ञ एव उच्य थे तो बृहदारण्य श्रुति के साथ इस श्रुति का विरोध उपस्थित न हो इसलिए दोनों वाक्यों के अविरोध के लिए विरोध परिहार के लिए मानना चाहिए कि इस वाक्य में अत्र शब्द से क्षेत्रज्ञ को बताया जा रहा है यानी आत्मा को बताया जा रहा है और वही महिमा का अनुभवीता है यह वाक्य महिमा अनुभव अनुभविता के रूप में आत्मा को बताता है न कि मन को ये अर्थ करते हैं तो अत्रेश पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुत्यंतर के साथ इस वाक्य का विरोध नहीं होगा ये पूर्व पक्षी का कहना है तो अतो अत्र अत्र शब्द से ये वाक्य लेना अत्रेश स्वप्ने अत्रने महिमति वाक्य श्रुति में देव शब्द से क्षेत्रग्य एव उच्चते। क्षेत्र आत्मा आत्मा को देव शब्द से ग्रहण करना चाहिए स्वतः तस्व स्वातंत्र ते आत्मन एव स्व स्वातंत्रे कर्तृत्व शब्द का कर्तव्य तो महिमा अनुभव के प्रति आत्मा में स्वतः स्वातंत्र्य है अर्थ है आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व है स्वप्न अनुभविता का अर्थ है स्वप्न भोक्ता और वेदांती कहते हैं आत्मा में भोक्तृत्व स्वतः नहीं है मन उपाधि को लेकर के हैं औपाधिक है उपाधि का। और शंका करने वाले का अभिप्राय है कि आत्मा को स्वतंत्र रूप से मन रूप उपाधि की अपेक्षा किए बिना भोक्ता माना जाए उसमें स्वतः भोक्तृत्व माना जाए स्वतः स्वातंत्र्य का अर्थ निकलेगा तो स्वप्न भोक्ता आत्मा स्वरूपता है ऐसा माना जाए तो तस्व स्वतः स्वातंत्रि शंकत यानी इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी शंका करते हैं मन उपाधि सही तत्व इत्यादि से अब भाष्यवाक्य को देखिए इसी भाष्यवाक्य का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने अवतरण लिखा तो मन उपाधि सही तत्व स्वप्न काले क्षेत्र स्वयं इति बाध्येत तो केचित शब्द से लेना जो आत्मा को स्वप्न का स्वतः भोक्ता मानना चाहते हैं आत्मा में औपाधिक भोक्तृत्व तो नहीं उपाधि निमित्तक भोक्तृत्व तो नहीं स्वतः भोक्तृत्व तो है ऐसा मानना चाहते हैं जो वो कौन है सांख्य वो कहते हैं कर्ता तो नहीं है लेकिन भोक्ता है प्रकृति आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए शरीर इंद्रिय मन का रूप धारण करके निरंतर प्रयत्न करती रहती है प्रकृति ही और प्रकृति के द्वारा किए गए प्रयत्न का फल प्राप्त करता कौन है तो भोगासक्त जो पुरुष हैं जीव आत्मा वह भोग रूप प्रकृति के प्रयत्न का फल अनुभव करता है वो प्रकृति से अलग है प्रकृति तथा तो प्रकृति का परिणाम जो शरीर इंद्रिय मन है इनसे अलग है और इनके द्वारा किए गए प्रयत्न का फल अनुभव करता है चेतन पुरुष संसार अवस्था में भोग प्राप्त करता है और मोक्ष अवस्था में अपवर्ग को प्रकृति पुरुष का विवेक प्रयत्न पूर्वक जब शरीर इंद्रिय मन से कर लेता है तो विवेक का फल अपवर्ग है अपवर्ग यानी मोक्ष वो भी किसका होता है प्रकृति का नहीं शरीर इंद्रिय मन का नहीं अपितु आत्मा का तो प्रयत्न करता करती है प्रकृति शरीर आदि के रूप में परिणत होकर के और उस प्रयत्न से होने वाला फल अनुभव करता है स्वरूपत ही आत्मा उभोगता है इसलिए चित शब्द से सांख्यों को लिया जाएगा तो ये सांख्यों का मानना है कि आत्मा स्वरूपतः भोक्ता है सिद्धांत है उसमें भोक्तृत्व तो मन संबंध से है स्वतः नहीं अब स्वप्न में सांख्य कहते हैं आत्मा को आप मन के साथ स्वीकार करोगे तो त्र पुरुषः पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह श्रुति स्वप्न अवस्था में आत्मा में जो ओ स्वयं ज्योतिष बता रही है उसका बाद होगा एक शंका की इस वाक्य में जो ये कहा गया आत्मना न स्वय ज्योतिष बाध्यत तो बाध्यत के कर्म के रूप में स्वयं ज्योतिष को प्रस्तुत किया गया भाष्य में टीकाकार कहते हैं वहाँ स्वयं ज्योतिष्व जो आत्मा का स्वरूप है उसका बाध न मान करके स्वयं ज्योतिष को बताने वाले श्रुति का बाध समझना यानी स्वयं ज्योतिष शब्द स्वयं बोधक श्रुति का परामर्शक है इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि स्वयं ज्योतिषम इति स्वयं बोधक श्रुति इत्यर्थ तो स्वयं बोधक श्रुति ये स्वयं भाष्यस्त स्वयं ज्योतिष जोति ज्योतिष शब्द का अर्थ करना स्वयं बोधक श्रुति लक्षणा से अर्थ निकलेगा वाचार्थ तो होगा आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व और लक्षार्थ होगा आत्मा में स्वप्न अवस्था में स्वयं प्रकाशत्व को बताने वाला श्रुति वचन ये लक्षार्थ है ऐसा पूर्व पक्षी कार है ये पूर्व पक्ष का कथन है अब यानी स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ स्वयं बोधक श्रुति क्यों करना पड़ रहा है तो इसके लिए कहते हैं कि नहीं तो आत्मा का तो स्वयं ज्योतिष्व यदि वास्तविक स्वरूप है तो जो वास्तविक स्वरूप होता है उसका बाध नहीं होता वास्तविक सर्प का जैसे रस्सी ज्ञान से बाध नहीं होता भ्रांति सिद्ध सर्प का बाद होता है यानी जो मिथ्या वस्तु होगी उसका बाद होता है यानी मिथ्यात्व निश्चय होता है अधिष्ठान के ज्ञान से प्रमा ज्ञान से और यदि आत्मा में स्वयं ज्योतिष सत्य है तो उसका बाद नहीं हो सकता जैसे व्यावहारिक सत्य है दीप का स्वयं प्रकाशत्व तो। वह दीपांतर के पास में रहने पर भी स्वयं प्रकाशत्व रहेगा उसका बाध नहीं होगा यदि बाध होगा तो फिर दीप में स्वयं प्रकाशत्व वास्तविक नहीं माना जाएगा वह दीपांतर के रहने पर भी दीप का स्वयं प्रकाशत्व बना रहता है ऐसे आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व यदि वास्तविक है तो वह मनादि के रहने से बाधित नहीं होगा स्वप्नावस्था में उदीपांतर के रहने से जैसे दीप का स्वयं प्रकाशत्व बाधित नहीं होता इसलिए ये शंका करना ही गलत हो जाएगा कि आत्मना न स्वयं प्रकाशत्व बाध्यता इसलिए स्वयं प्रकाशत्व का बाध न मान करके टीकाकार कहते हैं स्वयं प्रकाशत्व बोधक श्रुति का बाध भाष्यस्त स्वयं ज्योतिष शब्द का वाचार्थ न लेकर के लक्षार्थ जो स्वयं बोधक श्रुति ये लक्षार्थ हुआ ना वो लक्ष्यार्थ क्यों लेना पड़ रहा लक्षणा से इसमें हेतु बताया जा रहा है कि अन्यथा टीका में ही अन्यथा का अर्थ है भाष्यस्त स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ स्वयं बोधक श्रुति न करने पर और जो उसका वाच्य अर्थ है आत्मा का स्वयं तो रूप अर्थ और उसी को यदि लेंगे तो वो तो सत्य है पूर्व पक्षी को भी उसको सत्य मानना सांख्यों को आत्मा को स्वयं प्रकाश मानना स्वतः चेतन मानना अभिष्ट है और उसका बाद यदि मानेंगे बाद की आपत्ति तो उनके लिए भी वो अनिष्ट है वो इष्ट नहीं है तो उनके इष्ट का खंडन होगा और अनिष्ट की आपत्ति आएगी जो अभिष्ट नहीं है आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व का बाध ये अभिष्ट नहीं है वो कह रहे है, उसका बाध होने की आपत्ति आ रही है तो अनिष्टापत्ति से उसका निराकरण कर रहे हैं इसलिए ये लिखते हैं कि अन्यथा, अन्यथा का हैं है स्वयं ज्योतिष शब्द का लक्ष्यार्थ तद्बोधक श्रुति न करके वाचार्थ ही लेने पर क्या होगा कि द्वितीय सत्वी बाधा भावात बाधाभावात्थ तो तस्य शब्द से लेना आत्मन वास्तवस्य तस्य शब्द से आत्मन स्वयं ज्योतिष वास्तविक जो आत्मा का स्वयं ज्योतिष है उसका बाधा बाधाभावात् बाध नहीं हो पाएगा बाधा बाधाभा तो वास्तवस्य तस्य बाधा बाधाभा आत्मा का स्वयं ज्योतिष वास्तविक होने से बाध नहीं हो पाएगा इसलिए शंका ही नहीं बनेगी कैसे बाध नहीं हो पाएगा जैसे कहते हैं द्वितीय सत्वे भी दीपादी नाम ये तो एक दीप के पास दीपांतर के रहने पर भी दीप का स्वयं ज्योतिष जैसे बाधित नहीं होता वो वास्तविक होने से ऐसे आत्मा का भी स्वयं ज्योतिषो वास्तविक होने से बाधित नहीं होगा न बाधा बाध्यता तो अब इसमें अन्यथा पर जो टिप्पणी है इस टिप्पणी को लगाइए अब उक्तम अर्थम अमन्यमान अनिष्ट पिनष्टी। उक्तम अर्थम शब्द से लेना स्वयं ज्योतिष शब्द जो भाष्य में हैं उसका पूर्व पक्ष ने जो अर्थ बताया स्वयं बोधक श्रुति रूप अर्थ उसे उक्तम अर्थम शब्द से लेना स्वयं ज्योतिष शब्द का लक्षार्थ, वाचार्थ नहीं तो लक्षार्थ न स्वीकार करने वाले और वाचार्थ को ही लेने वाले जो हैं उनका पिनष्टी यानी खंडन करते हैं उनको पीसते हैं पिनष्टी शब्द का तो अर्थ होता है पिसते हैं पिसली पेशने धातु हैं पिसली पेशने धातु से पिनष्टी बनता पिसने का अर्थ है चूर चूर करना चूर चूर करने का अर्थ है उनकी मान्यता को खंडित करना का मतलब उनका खंडन करते हैं पिनष्टी का सीधा अर्थ निकलेगा तो उक्तम अर्थम अमन्यमानम तो जो क्षेत्रज्ञस्व स्वयं ज्योतिष बाध्यते इस वाक्यस्थ स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ वाचार्थ ही मानते हैं लक्षार्थ स्वीकार नहीं करते हैं वे हैं उक्तम अर्थम अमन्यमान और उनको पिनष्टि यानी उनका खंडन करते हैं ऐसे खंडन करते हैं तो कहते अनिष्टे अनिष्ट तो दिखा करके जो अभिष्ट नहीं है इष्ट का तो तो अर्थ होता अभिष्ट तो आत्मा के स्वयं ज्योतिष का बाद अभिष्ट नहीं है स्वयं ज्योतिष का बाद अभिष्ट नहीं है और वो स्वयं ज्योतिष के बाद की आपत्ति आएगी ये अनिष्टापत्ति है ये अनिष्टापत्ति दिखा करके खंडन करते हैं इसके लिए टीका में जो दीपादीना नाम ये दृष्टांत था उस दृष्टांत का पहले स्पष्टीकरण टिप्पणी कार करते हैं कि यथा दीपादी नाम वास्तव स्वयं ज्योतिष सत्वेपि न बाध्यते तद्व द्वितीय मनसह सत्वेपि न तब बाध्यत तो यथा दीपादि नाम वास्तव स्वयं ज्योतिषम तो दीपादी के वास्तविक स्वयं ज्योतिष्व का ज्योत्यंतर सत्व प्याने दीपांतर के रहने पर भी बाध नहीं होता है न बाध्यते ये दृष्टांत हुआ ऐसे दृष्टान्त में आत्मा का यदि स्वयं ज्योतिष वास्तविक है आरोपित नहीं है यदि तो फिर तद्वत् द्वितीय से सत्वेपि तो स्वप्नावस्था में मन के रहने पर भी आत्मा का स्वयं ज्योतिषो बाधित नहीं होगा न तद बाध्यत तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष बाधित नहीं होगा तो न तद बाध्यत एव तो तथा तो फिर क्या होगा कहते बाध्यत इत्तेव बाध्येत तो बाध्यत इत्यव बाध्यत का अर्थ निकलेगा जो सांख्य ये कहते हैं स्वयं ज्योतिषो बाध्यत ये जो उनका वचन है सांख्यों का ये वचन ही बाधित होगा स्वयं ज्योतिषो तो बाधित नहीं होगा लेकिन बाध्यत ये जो वचन है आक्षेप करने वाला वाक्य है इस वाक्य का ही बाध होगा आक्षेप ही नहीं बनेगा प्रश्न ही बाधित होगा और प्रश्न बाधित होना सांख्यों को अभीष्ट नहीं है इसलिए यह कहते हैं कि प्रश्न को ठीक ठीक रखने के लिए क्या आक्षेप को बनाए रखने के लिए आक्षेप का बाध ना हो इसके लिए हम भाष्यस्थ स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ करते हैं स्वयं ज्योतिषोधक श्रुति का बाध होगा हाँ, तो स्वयं ज्योतिष तो वास्तव के उसका बाद नहीं उसके बोधक श्रुति का विरोध बाद का अब ये जो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां जो स्वयं ज्योतिष शब्द का लक्षार्थ तद्बोधक श्रुति करेंगे तो ये पूर्व पक्ष अभी ठीक हुआ इतने से अब तन्न इत्यादि से ये जो अभी पूर्व पक्ष ठीक ठाक उपस्थित हुआ पूरोपक्षी पक्षी का अभीष्ट सिद्ध हुआ हाँ, हाँ, की श्रुति का विरोध होने की आपत्ति आएगी ये पूर्व पक्ष की शंका उपस्थित हुई इस आक्षेप का निराकरण करने के लिए तन्न इत्यादि भाषा है तो नहीं नहीं, नहीं। आक्षेप को ठीक ठाक वो यानी आक्षेप भाष्य में जो स्वयं ज्योतिष शब्द का प्रयोग था उस स्वयं ज्योतिष शब्द का लक्षार्थ लेना चाहिए ये पूर्व पक्षी ने कहा ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि स्वयं ज्योतिष शब्द से यानी पूर्व पक्षी ने अपने प्रश्न को ठीक किया पहले भाष्य में स्वयं ज्योतिष शब्द था लेकिन उसको लगा कि हाँ स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ आत्मा का अर्थ लेंगे तो वो तो बाधित होने सत्य होने से बाधित नहीं होगा तो हमारा प्रश्न ही बाधित होगा हाँ तो पूर्व पक्षी ने खुद ठीक कर दिया तो ठीक होने के बाद अब पूर्व पक्षी ने ये कहा कि हमारे स्वयं ज्योतिष शब्द का प्रयोग का अभिप्राय स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति है ऐसा पूर्व पक्षी ने स्वयं ऐसा बताया तो तन्न इत्यादि से अब पूर्व पक्षी के प्रश्न का आक्षेप का निराकरण सिद्धांती करते हैं अब तन्न इत्यादि निराकरण भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए अत्र इत्यादि से ये जो है न बाधा इत्यत्र। तो इति के पास तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय पूरा हुआ ठीक है अब अनस ज्योतियंतरस्य मनसो विद्यमानत्वात् आत्मन स्वयं ज्योतिष्टो ज्योतिषोधन न शक्य श्रुते कार्यस्य बोधनस्य बाधो भी प्रेत उत तबोधनूप कार्यसिद्यथ मनसोभा विवक्षि श्रुतौ करते हैं कहते हैं आप जो ये कह रहे हैं कि श्रुति का विरोध होगा अत्र स्वयं ज्योतिर् पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती में आ, विरोध उपस्थित इस श्रुति के साथ विरोध उपस्थित होगा अत्रेश देवह इस वाक्य का कब देव शब्द का अर्थ आत्मा न करके मन करने पर इस प्रकृत श्रुति में देव शब्द का अर्थ मन करेंगे तो यह श्रुति ये बताने वाली सिद्ध होगी कि स्वप्न अवस्था में मन रहता है और स्वप्न अवस्था में मन रहने से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का विरोध होगा तो सिद्धांति पूछ रहे हैं स्वप्न अवस्था में मन का अस्तित्व बताने वाली इस श्रुति का और बृहदारण्यक श्रुति का विरोध क्यों होगा ये स्पष्ट करना पड़ेगा ना स्वप्नावस्था में मन को स्वीकार करने से आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का बोधन रूप जो उस श्रुति का कार्य है वो बोधन रूप कार्य संभव नहीं हो पाएगा ये कहना है आपको इसलिए श्रुति का बाध का मतलब श्रुति के कार्य का बाध श्रुति का कार्य क्या है श्रुति का कार्य है स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का बोधन श्रुति है प्रमाण प्रमाण का कार्य होता है प्रमा प्रमा का ज्ञापन प्रमा को उत्पन्न करना तो ये जो बोधन रूप कार्य है बोधन क्या बोधन आत्मा के स्वयं ज्योतिषो का बोधन और इसका बाद होगा ये कहना चाहते हो स्वयं ज्योतिषो का बाद अलग चीज वो तो पूर्व पक्षी को अभिष्ट ही नहीं इसलिए श्रुति का अर्थ कर रहा है कि श्रुति का बाद होगा अब श्रुति के बाद का अर्थ स्पष्ट करना पड़ेगा ना अत्र एम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति का बाध का अर्थ श्रुति के कार्य का बाध ये होगा ये कहना चाहते हो या श्रुति का कुछ अर्थ अलग करना चाहते हो अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती ये श्रुति स्वप्नावस्था अवस्था में आ, आ, मन के अभाव को बताती है ये कहना चाहते हो वो श्रुति यदि मन के अभाव को बताएगी और ये श्रुति मन का अस्तित्व बताएगी तब दोनों का आपस में विरोध होगा दो प्रमाणों का आपस में विरोध कब होता है कि एक प्रमाण किसी वस्तु के अस्तित्व को बता दे और दूसरा प्रमाण उस वस्तु के अभाव को बता दे, तब विरोध होगा तो ये दो प्रमाण है एक अत्र देव स्वप्ने महिमान अनुभवती यह स्वप्नावस्था में मन के अस्तित्व को बताता है और मन के अभाव को बताता है यदि अत्रयम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्ग स्वप्नावस्था में तब उन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होगा तो विरोध का कारण बताना पड़ेगा हाँ किस लिए विरोध हो रहा है तो उसके लिए दो विकल्प कर रहे हैं तो एक पहला विकल्प है कि श्रुति विरोध इसलिए होगा कि मनसह सत्वे किम मनस सत्वे ज्योत्यंतर मनोसो मनसो विद्यमान में इस श्रुति के अनुसार मन का अस्तित्व स्वीकार करेंगे यदि तो मन के रहने से आत्मन स्वयं बोधन रूप जो कार्य है वो न शकम बोधनम न शक्यम, शक्यम इति श्रुते कार्य से बोधन बाधा अभिप्रेत तो अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का जो कार्य है स्वयं ज्योतिषो का बोधन वो बाधित होगा ये कहना चाहते हो एक प्रश्न विकल्प हुआ दूसरा विकल्प है उत यानी अथवा तद्बोधन रूप कार्य सिद्ध्यथम मनसो अभावोपि अभावक्षिता श्रुत तो तद्बोधन रूप जो कार्य है श्रुति का कौन से श्रुति का अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का जो तद्बोधन यानी आत्मा के स्वयं ज्योतिष का बोधन रूप जो कार्य है उस कार्य की सिद्धि के लिए स्वप्न में मन का अभाव अत्रयम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति में विवक्षित है ये मानना चाहते हो मन का अभाव मानने पर ही स्वयं ज्योतिष सिद्ध हो सकता है ऐसा मानना चाहते हो क्या ये दूसरा विकल्प ये दो विकल्प हुए ये दोनों विकल्प यदि ध्यान में आएंगे तो आगे का समझ में आएगा आ गए इन दोनों समझ में कि पहले विकल्प में तो पूछा जा रहा है मन को स्वप्न अवस्था में स्वीकार करने पर क्या अत्रयम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती यह श्रुति अपना जो कार्य है स्वप्न अवस्था में आत्मा में स्वयं ज्योतिष का ज्ञापन वो नहीं कर पाएगी मन को मानने पर यह प्रथम विकल्प इसलिए उस आत्मा के स्वयं ज्योतिषों के बोधन रूप कार्य की सिद्धि के लिए मन का अभाव अत्रयम पुरुषों स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति में विवक्षित है ये मानना चाहते हो और यदि द्वितीय विकल्प है तो उसके विषय में आगे करते हैं टीका में कि ततश्च तत्सत्व श्रुत्यर्थ बाध इति वे यहां जाकर के द्वितीय विकल्प पूरा होगा तत तत्स्य का अर्थ है तो क्या होगा तत्सत्वे यानी मन के रहने पर इस प्रकृति श्रुति के अनुसार स्वप्नावस्था में भोक्ता के रूप में मन रहेगा यदि तो जो बृहदारण्य श्रुति का अर्थ है मन का अभाव स्वप्नावस्था में वह मन का अभाव रूप अर्थ बाध की आपत्ति आएगी श्रुत्यर्थ बाध इतिवा ये पूछना चाहते हो क्या ये द्वितीय विकल्प का ही ये पर्यवसान होगा यदि मन का अभाव श्रुति बताना चाहती है बृहदारण्य श्रुति ये मानेंगे तो उसका फिर द्वितीय विकल्प का पर्यवसान इस प्रकार होगा स्वरूप कि तत्सत्व यानी मन सत्वे, सत्वे श्रुत्यर्थ बाद यानि अत्र एम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का जो अर्थ है मन का अभाव श्रुति में विवक्षित था और वो यह श्रुति यदि मन को अनुभविता के रूप में बताएगी का अर्थ है स्वप्न में मन रहता है ये बताने वाली श्रुति होगी तो फिर बृहदारण्यक श्रुति के अर्थ का बाद ये दोष आएगा ये कहना चाहते हो क्या ऐसे दो विकल्प पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति ने किए इनमें से यदि पहला विकल्प पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं सांख्य पहला है कार्य बोधन जो स्वयं ज्योतिष बोधन रूप कार्य है वो संभव नहीं होगा मन को स्वीकार करने पर ऐसा यदि मानते हैं तो इसका निराकरण किया जा रहा है तन्न इत्यादि से इसलिए तन्न इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि नाद्य तो आद्य विकल्प ऐसा समझना प्रथम विकल्प सांख्य स्वीकार नहीं कर सकते क्यों तो कहते ये हेतु बताया जा रहा है तन्न इत्यादि में अव तन्न के अवतरण में टीकाकार हेतु बताते हैं मनसी सत्य वक्ष मनसो दृश्य एव ज्योति स्वयं शक्यत्वात इत्याह बोधयु कहते हैं मनस, मनसी सत्यपि आत्मनः स्वयं ज्योतिष बोधयतु शक्यवात् ऐसा अन्वय लगाना मनसी सत्यपि इनका अन्वय टीका में जो आत्मनः आत्मन एव स्वयं ज्योतिष शक्यत्वात् शक्यवात् है ना उसके साथ करना तो स्वप्न में मन के रहने पर भी आत्मा के ही स्वयं ज्योतिष का ज्ञापन शक्य होगा संभव होगा इसलिए प्रथम विकल्प ठीक नहीं है प्रथम विकल्प ये ना कि मन को मानने पर स्वप्न अवस्था में अत्रयम पुरुषों स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति आत्मा के स्वयं ज्योतिष को नहीं बता पाएगी ये प्रथम विकल्प था सिद्धांती कहते हैं मनस मनसी सत्यपि भी यानी स्वप्नावस्था में मन के रहने पर भी आत्मन एव स्वयं ज्योतिष्ठ से बोधयुम तो आत्मा ही स्वयं ज्योति हैं यह बताना शक्य है संभव है कैसे संभव होगा इसके लिए बीच में ये वाक्य हैं कि एवं इति वक्षमान रित्या एवं तरी इत्यादि वाक्य आगे आ रहा है वहां पर भाष्यकार भगवान बताएंगे कि मन स्वप्न में दृश्य है मन तो है स्वप्नावस्था में लेकिन वह दृश्य है और वहाँ दो है ना एक भोक्ता और भोग्य अरे भोक्ता तथा तो भोग्य दोनों भी दृश्य बन रहे हैं अनुभविता जो महिमा का है स्वप्न अवस्था में और अनुभाव्य जो है विभूति महिमा महिमा है अनुभाव्य और अनुभविता है मन अनुभाव्य यानि भोग्य अनुभवीता यानी भोगता और ये दोनों भी स्वप्नावस्था में दृश्य है किसके दृश्य हैं कूटस्थ साक्षी के और वो साक्षी आत्मा हर उसको स्वप्नावस्था में श्रुति कह रही है स्वयं ज्योति वो प्रकाशक तो वही है और ये दृश्य दृश्यकूटि में होने से ज्योति रूप नहीं होगा तो जब उसमें ज्योतित्व ही नहीं है यानी चेतनत्व तो ही नहीं है तो स्वयं ज्योतिष अलग ही बात है पहले ज्योतिष ही सिद्ध नहीं हुआ तो स्वयं ज्योतिष्व तो उसमें सिद्ध ही नहीं होगा मन को स्वीकार करने पर भी मन रहने पर भी मन में प्रकाशत्व होने के कारण स्वयं प्रकाशत्व नहीं स्वीकार स्वीकार किया जाता सिद्धांति के द्वारा इसलिए स्वयं प्रकाशत्व तो स्वप्न अवस्था में केवल आत्मा में ही बताना शक्य है इस अभिप्राय से तन्न ये उत्तर दिया जा रहा है इसलिए टीका टीका में कहते हैं कि एवं तरही इति वक्षमान रीत्या एवं तरही इत्यादि वाक्य आगे आ रहा है और एवं तरही इत्यादि वाक्य से आगे जिस प्रकार कहा जाएगा उस रीति से पद्धति से मनसो दृश्य आगे मन का दृश्यत्व बताया जाएगा एवं वाक्य से तो दृश्य होने से स्वयं जो क्या नाम ज्योतिष अयोगे नए मनस ज्योतिष अयोगेन मन में ज्योतिष असंभव होने से योगे न का अर्थ है शक संभवन अयोग्य का अर्थ है असंभवन तो मन में ज्योतिष्ठ असंभव होने से आत्मन एवं स्वयं ज्योतिष बोधय तुम तो आत्मा ही स्वयं प्रकाश है ऐसा बताना स्वप्न अवस्था में संभव होगा वहां दो ही हैं एक आत्मा है और एक मन है तो मन तो दृश्य है और इसलिए वो ज्योति नहीं है तो जैसे अकेला दीप हो तो और बाकी दूसरे घटादि पदार्थ हो तो उस समय हमको घटादी भी दिख रहे हैं और ये दीप भी दिख रहा है तो घटादी को तो दिखा रहा है दीप और दीप को कौन दिखा रहा है वो स्वयं ही दिखा रहा है दीप दर्शन में जो आवश्यक प्रकाश है वह दीप के स्वरूप से ही मिल रहा है तो जैसे घटादि के रहते हुए दीप का प्रकाश मानत्व प्रकाश रूपता का कोई खंडन नहीं होता ऐसे ही क्योंकि वो घटादि तो दृश्य है ऐसे मन ही तो स्वप्न अवस्था में स्वप्न स्वप्नभोक्ता और स्वप्न भोग्य के रूप में विवर्तित हुआ है हाँ स्वप्न वासना मन में जो संस्कार है वासनाएं हैं वह वासना ही उद्भूत होती है भोक्ता की और भोग्य की तो माना जाता है स्वप्न अवस्था है वो तो भोक्ता भी मन की वासना ही बनी है स्वप्न अवस्था का जो भोक्ता है वह भी परिणाम है मन का ही और स्वप्न भोग्य भी मन का ही परिणाम है जैसे भोग्य मन का परिणाम है ऐसे स्वप्न भोक्ता भी मन का परिणाम है तो मन का परिणाम होने से मन ही है इसलिए भोक्ता तथा भोग्य दोनों भी दृश्य हैं और उन दोनों का अवभाषक वो है आपका कूटस्थ वो शोधित त्वर्थ है यही तो शोधन करना है वो साक्षी जो है स्वयं प्रकाश है ऐसा वो पदार्थ का शोधन होगा इसलिए आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व को स्वप्न अवस्था में बताना संभव मन को स्वीकार करने पर भी है इसलिए मन के रहने पर आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व नहीं बताया जा सकता ये जो कहोगे यदि तो ये विकल्प ठीक नहीं है ये प्रथम विकल्प इसलिए कहा नाद्य ऋषि के लिए भाष्य में लिखा तन्न तो तन्न यानी प्रथम विकल्प ठीक नहीं है स्वीकार करना तो बच्चा फिर द्वितीय विकल्प तो द्वितीय विकल्प है कि आत्मा के स्वयं ज्योतिषों को बताने के लिए त्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती इस वाक्य में मन का अभाव भी विवक्षित है ऐसा यदि कहेंगे तो आगे कहते हैं श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेषाम ये द्वितीय विकल्प के खंडन में कहा जा रहा है इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं न द्वितय तदानिम मनसो अभावस्तु श्रुत्यर्थ एवं नवती श्रुत्यर्थ इति तदानिम शब्द का अर्थ है स्वप्नावस्था समय तदानिम शब्द का अर्थ निकलता है उस समय उस समय यानी का किस समय स्वप्नवस्था में इसलिए तदानिम का अभिप्रेत अर्थ निकलेगा स्वप्नावस्था में मनसो अभावस्तु श्रुत्यर्थ एवं न भवति तो अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुति का अर्थ स्वप्नावस्था में मन का अभाव हो ही नहीं सकता सो, मन स्वप्नावस्था में मन के अभाव को यह श्रुति नहीं बता सकती अत्र पुरुषों स्वयं ज्योतिर्भवती ये श्रुति इति आह इस अभिप्राय से भास्कर भगवान द्वितीय विकल्प के खंडन में लिखते हैं कि श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेजा ते, ते। हां, क्योंकि मन के रहने पर भी स्वयं ज्योतिष्व का बोधन शक्य है संभव है तो मन आत्मा के स्वयं ज्योतिष बोधन संभव नहीं है इसलिए मन का अभाव श्रुति में भी विवक्षित है ये कहना नहीं बनेगा ये तो तब बनेगा यदि मन के रहते हुए आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठ को बताना बताना असंभव हो लेकिन मन तो दृश्य है इसलिए दृश्य के रहते हुए आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताना असंभव नहीं है संभव है संभव होने से ये अत्रयम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति का स्वप्न में म, मन का अभाव ये अर्थ ही नहीं निकलेगा मनोभाव ये अर्थ नहीं निकल सकता हाँ ये श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेषा इससे द्वितीय विकल्प का खंडन है तन्न इतने से ही प्रथम का खंडन है प्रथम का खंडन से। और ये अप, कृता ते शाम। से का है तो तदा मनसो अभावस्तु श्रुत्यर्थ एवं नवतीह श्रुत्यर्थ परिज्ञान कृता भ्रांति तक तेषा यानी सांख्या नाम केचित शब्द से जिनको लिया जा रहा था केचित शब्द से सांख्यों को लिया जा रहा था तो सांख्यों की यह श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान निमित्तक भ्रांति है क्या भ्रांति है कि अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति स्वप्न में मन के अभाव को बताती है मन का अभाव श्रुति में विवक्षित है यह श्रुति का अर्थ विवक्षित है इत्याकारक उनका जो ये निश्चय है अर्थ के विषय में यह उनकी भ्रांति है यह भ्रांति क्यों है तो कहते हैं अर्थ अपरिज्ञान तो अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान न होने से अज्ञान निमित्तक तक श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान का अर्थ है अज्ञान तो श्रुति का विवक्षित अर्थ समझ में न आने के कारण अर्थ के विषय में ऐसी भ्रांति है थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए यस्मात् के अवतरण में आत्मनि ज्योतिषोधनात्मक बोधनात्मक व्यवहारस्य प्रकाश्यादि सापेक्ष तस्मिन् तद्बोधन बोध साधने मन तो ही तुम शक्यते नान्यथा इति मन आदि अभावो न विवक्षितः ये कहते हैं कि आत्मनि बोधनात्मक व्यवहारस्य प्रकाश्यादि सापेक्षत्वात् तस्मिन् सापेक्ष तद्बोधन साधने मन आद चो शक्यते न अन्यथा तो ये कहते हैं आत्मा में स्वयं बोधनात्मक जो व्यवहार है याने अषो स्वयं इस वाक्य का जो व्यापार है व्यवहार शब्द का अर्थ है तो अत्रयम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति। इस श्रुति का व्यापार क्या है व्यापार यानि कार्य वो है स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं ज्योति बताना ये कार्य है ज्ञापन बोधन कहते ये बोधन दृश्य सापेक्ष है आत्मा के स्वयं ज्योतिष के ज्ञापन के लिए अपेक्षा है स्वप्न अवस्था में कोई न कोई आत्मा का दृश्य रहे तब तो उसे दिखा जा सकता कि ये सारा जो भी स्वप्न में दिख रहा है वो सब का सब दृश्य है और उसका अवभाषक आत्मा है और आत्मा किससे अवभाषित हो रहा है जैसे जागृत अवस्था में तो सूर्य से अवभासित हो रहा है जागृत अवस्था का घटादि जगत और सूर्य किससे अवभासित हो रहा है तो सूर्य को हम लोग देख रहे हैं जब सूर्य भी न हो रात में चंद्रमा या दूसरा दीप आदि प्रकाश इससे देखते हैं और फिर यानी जो भी प्रकाश प्रकाशक हैं जागृत अवस्था में भौतिक प्रकाश और भौतिक प्रकाश्य वस्तु इन दोनों का भी साक्षी हम लोग हैं चेतन प्रकाश है ऐसे स्वप्न अवस्था में प्रकाश्य और प्रकाशक दोनों दिख रहे हैं जागृत के तरह तो जागृत अवस्था में प्रकाश्य प्रकाशक के अवभाषक जड़ प्रकाश तथा जड़ प्रकाश के जो प्रकाश्य पदार्थ हैं उनका प्रकाशक चेतन प्रकाश है आत्मा लेकिन इन सूर्यादि के रहते हुए आत्मा का प्रकाशकत्व पूरा स्पष्ट अज्ञानियों को नहीं होता और इसके लिए कहा जाता है कि स्वप्न में जो भी दिख रहा है वो सब का सब तो मन ही है भोक्ता भी और भोग्य भी और वो सब का सब दिख रहा है का अर्थ है दृश्य है और उसको देखने वाला कोई ना कोई है स्वप्न के दृश्य भोक्ता तथा भोग्य को देखने वाला जो चेतन है वो आत्मा है और वह प्रकाशक है और मन भी प्रकाश है और उस समय मन की दो अवस्थाएं हैं एक अनुभवीता रूप अवस्था है और एक अनुभाव्य रूप अवस्था है महिमा शब्द से अनुभाव्य को बताया है ऐशदेव शब्द से अनुभविता को बताया ये दोनों अनुभविता तथा तो अनुभाव्य महिमा शब्द दोनों भी कौन है मन है और वो दोनों मन दृश्य है अनुभविता भी दृश्य है और अनुभाव्य भी दृश्य है और वो जिसको देख रहा है वो है साक्षी चेतन आत्मा वो स्वयं प्रकाश है वो शोधित तमर्थ है उसे बताना है कि उसकी स्वप्नावस्था नहीं है दृश्य का दृष्टा के साथ संबंध नहीं होता तो स्वप्नावस्था तो महिमा तथा महिमा का अनुभविता, दोनों भी स्वप्न है स्वप्न अवस्था है और ये स्वप्नावस्था आत्मा का धर्म नहीं है मन का धर्म है मन ही दोनों बना है और आत्मा इन दोनों का साक्षी चेतन स्वयं प्रकाश है इस प्रकार का ज्ञापन करने के लिए दृश्य की जरूरत है और उस समय वो दृश्य मन है इसलिए मन के रहते हुए ही आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताया जा सकता है और मन को स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताना संभ, नहीं संभव हो पाएगा इसलिए ये जो आप कह रहे हो कि मन के रहते हुए आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताना संभव नहीं है इसलिए श्रुति में मन का अभाव विवक्षित है ये आपकी भ्रांति है ये सिद्धांति ने कहा कि आत्मनी ज्योतिष बोधनात्मक व्यवहार से प्रकाश आदि तस् सत्यव यानी प्रकाश्यादि के रहते हुए ही तद्बोधन साधने ये तद्बोधन साधने यानी स्वयं प्रकाशत्व के बोधन का साधन है प्रकाश्यादि पदार्थ और उनके उन तद्बोधन साधन मनादि के रहने पर ही मनादौ सत्तेव तद्बोधय शक्य थे आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताना संभव होगा न अन्यथा अन्यथा का मतलब मन का अभाव स्वीकार करने पर संभव नहीं होगा इसलिए मन आदि अभाव न श्रुतो विवक्षित अत्रयं पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति में मन आदि का अभाव विवक्षित नहीं है और तथा चती तथा सती तद्बोधन अशक्ते तथा सत्य मन आदि का अभाव स्वीकार करने पर तद्बोधन यानी आत्मा के स्वयं ज्योतिष का बोधन अशक अशक्ते का अर्थ है असंभव होने से इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि यस्मा स्वयं ज्योतिष्वादिव्यवहारोपी आमोक्षात सर्वो अविद्या विषय एवं मन आदि उपाधि आदिउपाधिजनित मन आदि उपाधि निमित्तक ये सब है हाँ तो स्वयं ज्योतिषवादि व्यवहार तो स्वयं ज्योतिषवादि के लिए भी आत्मा के प्रकाश की जरूरत है प्रकाश से सापेक्ष है ना स्वयं ज्योतिष को बताना इसलिए स्वयं ज्योतिषवादि व्यवहार का अर्थ निकला स्वयं ज्योतिष का ज्ञापन बोधन ये ओ, यहां से लेकर के आमोक्षांत यानी मोक्ष तक का जितना भी व्यवहार है मोक्ष है निरुपाधिक स्वरूप में अहंता का अवस्थान जब तक उपाधि है द्वैत प्रतीति है तब तक का पूरा व्यवहार वो सब का सब आविद्या विषय एवं मन आदि उपाधि निमित्त अविद्या विषय यानि अविद्या उपादानक और मन आदि उपाधि निमित्तक यानि मन निमित्तक उपादान कारण है व्यवहार का अविद्या और निमित्त कारण है ये मन आदि मन इंद्रिय आदि ये सब तो जितना अभी मोक्ष पर्यंत का व्यवहार है यानि द्वैत व्यवहार मात्र हैं द्वैत सापेक्ष वो सब का सब अद्वैत में प्रतिष्ठित होने तक का अविद्या उपादानक और मन आदि उपाधि निमित्तक है इसलिए स्वयं ज्योतिष का ज्ञापन भी मन आदि के रहते हुए ही होगा इसलिए मन का अभाव श्रुति में विवक्षित नहीं है ये जब निश्चित हुआ तो ये हुआ कि अत्रयम पुरुषों स्वयं ज्योतिर्भवती के साथ अत्र ऐस पुरुषो अत्र ऐश देव स्वप्न महिमानम अनुभवती का कोई विरोध नहीं है वो मन के रहते हुए भी अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती यह बृहदारण्य श्रुति आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बता सकती है और ये मन का अस्तित्व बता रही है स्वप्नावस्था में इसलिए दोनों श्रुति का कोई विरोध नहीं है वो अभाव को नहीं बता रही है मन का अभाव स्वीकार किए बिना भी आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताना संभव होने से ये कहा गया बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे 2016 में कल से आ, क्या होना है ईशादी की क्या विचार हुआ आप लोगों का हाँ तो।